दीय सन्यासी मुनिगढ़ हमारे माननीय श्री सत्येन्द्र सिंह जी उपस्थित तारीभद्र पुरुषों पूजा की ओर मातृशक्ति आचार्य मान भाव प्रिय ब्रह्मचार्य मूर्ति पूजा के संबंध में स्वामी जी ने उपदेश मंदिर में अपने विचारों में किस बात को महत्व दिया उसकी चर्चा उपदेश मंदिर के माध्यम से हम करते हैं तो थोड़ा सा आगे पढ़े इसको आदिकों यहां पढ़ें। उपासना आदि को यहाँ से पढ़े उपासना को योग शास्त्र का आधार है जैसे कर्मकांड को विमान शा का है परंतु योग शास्त्र में मूर्ति पूजा के विषय में कहीं भी वर्णन नहीं है ज्ञान कांड में मूर्ति की कोई आवश्यकता नहीं होती ऐसी सर्व सम्मति है इस पर देवी के मन में के मन में और पतंजलि के मन में मूर्ति पूजा गृह नहीं होती अर्थात पूर्व मीमांसा शास्त्र योग शास्त्र उत्तर मीमांसा अथवा देनात्र शास्त्र के लिए तो मूर्ति पूजा का कहीं भी अवगास नहीं है इतना ही रह स्वामी जी कहते हैं कि कुछ लोग योग दर्शन का आधार बना करके और जो लोग उस दर्शन को आधार बनाते हैं जिस विचारधारा के लोग उसको पढ़ते हैं विशेष रूप से विद्वान लोग तो अपनी उस विचारधारा के अनुसार वो उस शास्त्र की व्याख्या कर देते हैं। सामान्य पढ़े लिखो के बस की बात नहीं है कि वो उस व्याख्या को समझे उस पर चिंतन करें या उसको चिंतन का विषय बनाए विद्वानों की दृष्टि में वो गलत है या सही है इसका निर्णय विद्वान करते हैं स्वामी जी ने हजारों ग्रंथों का अध्ययन और मनन करके दूसरे संप्रदायों के ग्रंथों का भी बहुत गहराई से एक लंबा समय लगा करके उसका चिंतन किया मनन किया तो वो इसी निष्कर्ष पे पहुंचे कि भारत की अवनति के यद्यपि और भी बहुत सारे कारण है लेकिन मुख्य कारण है कि ये भी है कि लोगों ने अपने इष्ट देव को चेतन जैसा मान करके उससे अपनी रक्षा की प्रार्थना की परंतु रक्षा तो हुई नहीं आज भी रक्षा नहीं होती है तो जब उन्होंने ये देखा कि भारत का एक जो लंबा इतिहास है हजारों वर्षों का ढाई तीन हजार वर्ष का जो इतिहास है उसमें मुख्य कारण यही है कि हमने अपने इष्ट देव कल्पित कर लिए और उन कल्पित इष्ट देव जो किसी भी तरह की अपने अंदर कोई चेतनता कोई इच्छा उनमें नहीं रखते थे लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया कि उस इष्ट देव की कल्पना करके अपने अपने इष्ट देव बना लिए किसी ने कोई देवता किसी ने कोई देवता किसी ने किसी देवता को आधार बनाकर से और उसमें उन्होंने ये विचार भर दिया कि हम किसी को भी इष्ट देव मानते हैं तो तो हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके और उस इष्ट देव को हम सब कुछ आधार मान करके उससे अपनी रक्षा की प्रार्थना करेंगे तो प्राण प्रतिष्ठा होती है आज भी मंदिरों में जब कोई नई मूर्ति वहां पर जाती है तो प्राण प्रतिष्ठा के बिना तो उसकी पूजा ही नहीं होती प्राण प्रतिष्ठा क्यों करते हैं उत्तर मिलता है कि प्राण प्रतिष्ठा इसलिए करते हैं क्योंकि ये चेतन हो जाती है अब चेतन तो हो जाती है कह तो दिया लेकिन क्या किसी ने आज तक क्या किसी मूर्ति से कोई प्रश्नोत्तर किया प्रश्न तो चेतन कर सकता है पर उत्तर भी चेतन ही तो देगा अचेतन चेतन का प्रश्न कैसे समझ सकता है तो स्वामी जी ने जीवन भर अपना पूरा जीवन उन्होंने वेदों के अध्ययन में वेदों के प्रचार में इसीलिए लगा दिया क्योंकि वो इस मूर्ति पूजा को भारत की अवनति में भारत के पतन में बहुत बड़ा कारण मानते थे तो इसी भाव को रखकर के स्वामी जी कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि उपासना आदि को योगशास्त्र का आधार है कैसे आधार है क्योंकि अगर हमारे कोई पौराणिक विद्वान योग दर्शन की व्याख्या करेंगे तो उसमें वीत राग व चित्तम इसकी व्याख्या वो अपने हिसाब से कर देंगे और आप अगर पढ़े तो एक सांग योग दर्शनम है पंडित गोस्वामी दामोदर शास्त्रीणा तो उसमें उन्होंने सनका दया सनका दया कृष्ण दया इत्यादि उसमें उनके विषय में चित्त को एकाग्र करने को कहा है तो वहां वो अपने हिसाब से उसका वर्णन कर देते हैं कि देखो यहां से मूर्ति पूजा निकलती है बीस बीतराग वैसे हमारा चित्तम लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि जब हम लोग वेद को आधार मान के चलते हमारे पौराणिक भाई वेद को मानते हैं वेद से नकार तो नहीं सकते वेदों की प्रतिष्ठा करते हैं वेदों को नमस्कार कर देते हैं जैसे एक लिंग जी का मंदिर यहाँ पर है उदयपुर में तो वहां चारों वेद एक कांच के उसमें रखे हुए थे और लाल लाल कपड़ा जैसे कुछ लगाया हुआ था तो बस ऐसे नमस्कार करते और चले जाते थे पर उन वेदों में क्या है इसकी किसी को समझने की बुरसती नहीं है तो जो लोग वेदों को मानते हैं वो इस बात का विचार नहीं करते कि हम ये जो यहां पर अपनी मान्यता को योग दर्शन के अंदर जो महर्षि पतंजलि की ऐसी मान्यता नहीं थी उनकी मान्यता के विरुद्ध हम अपनी मान्यता के आधार पर इसकी व्याख्या कर रहे हैं पर वेद क्या कहता है वेद में अनेक जगह इसका समर्थन नहीं है ऊपर से तो मतलब तो आप सब जानते हो और भी हम देखें सदाधार पृथ्वी दयामुते तेमाम जिसने बड़े बड़े लोक लोक लोकांत्रों को धान किया हुआ है तो लोक लोकलोकांत्रों को कौन धान करेगा कोई आदमी दान कर नहीं सकता कोई महापुरुष भी धारण नहीं कर सकता तो कौन धान कर सकता है अर्थापत्ति से ये निकल के आता है कि ईश्वर ही इन लोक लोकांतरों को धारण करने में समर्थ है जो हमारी अनुभूति का विषय बनता है उसको इंद्रियों से देख करके हम अपने मन के आनंद को नहीं बढ़ा सकते तो कहते हैं कि उपासना आदि को योग शास्त्र का आधार है यानी उपासना का वर्णन जितना योग दर्शन में है महर्षि पतंजलि का जो योग दर्शन है कहते हैं उससे बढ़िया आधार और किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता क्यूंकि सभी सभी ग्रंथों ने पतंजलि का ही आधार लिया है ये अलग बात है कि उन्होंने व्याख्याएं अपने अपने हिसाब से अलग कर दी लेकिन पतंजलि को सब स्वीकार करते हैं। तो कहते हैं कि जो लोग योग शास्त्र को आधार बना करके और उसकी व्याख्या अपने हिसाब से करते हैं, तो स्वामी जी कहते हैं कि उपासना आदि को योगशास्त्र का आधार है जैसे कर्म को मीमांसा का है जैसे मीमांसा का मुख्य विषय कर्म है, है यज्ञ के संबंध कोई समस्या खड़ी होती है वाक्य खड़े होते हैं तो उसमें किस तरह से उसका समाधान निकाले कहा क्या करें और, और इसी तरह से परंतु योग शास्त्र में मूर्ति पूजा के विषय में कहीं भी वर्णन नहीं है स्वामी जी कहते हैं कि पूरा योग दर्शन पड़ जाइए परंतु कहीं भी प्रतिमा पूजन का कोई अवकाश नहीं है कि वहां पर किसी सूत्र से ये निकलता हो कि भाई वीतराग विषय का चित्तम इससे निकलता है लेकिन वो चित्त को एकाग्र करने की वहां पर विधियां दी हुई और कई सूत्र हैं है विशोकावा आदि तो उनमें से आप अपने चित्त को एकाग्र कीजिए वीतराग में से एक सूत्र ये भी है और फिर आगे कह दिया यथावि मत ध्यान कि इन ऊपर जो दिए हुए सूत्र है जिनमें चित्त को समाहित करने का उल्लेख है इनमें से कोई एक विधि अपना लीजिए यथावि मत ध्यानत्मा जो भी आपको अच्छा लगे लेकिन दूसरों ने अलग ढंग से व्याख्या कर दी तो कहते हैं कि योग दर्शन में कहीं भी इसका वर्णन नहीं है कि जहां से मूर्ति पूजा को समर्थन प्राप्त होता हो और कहते हैं ज्ञान में मूर्ति कोई आवश्यकता नहीं होती अब ज्ञान कांड, कांड यानी ऋग्वेद का हम कह सकते हैं ऋग्वेद का मुख्य विषय जानी है लेकिन पूरे ऋग्वेद को पड़ पढ़ जाइए और वैसे भी जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनको किसी साकार की आवश्यकता भी नहीं होती वो तो ईश्वर के गुणों का ही ध्यान करते हैं गायत्री मंत्र से ओम अस्तोम सदगमय से अनेक मंत्रों से ईश्वर का ध्यान करके ईश्वर का चिंतन करके और उन गुणों को आत्मसात करते हैं और उसका आनंद उठाते हैं उनके व्यवहार में वो चीजें देखी जाती है तो ज्ञानियों का विषय नहीं बनता कई लोग क्या सोचते हैं कि केवल आर्य समाज ही मूर्ति पूजा खंडन करता है सबके दिमाग में ये घुसेड़ा गया है ये डाल दिया गया है लेकिन आप किसी भी भक्ति धारा के उपासक की आपकी पुस्तक पढ़ के देखे कबीर हुए उन्होंने भी मूर्ति का खंडन किया कि नहीं किया पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़ अगर पत्थर पूर्ण से भगवान मिल जाए तो मैं पहाड़ को पूज लू इतना बड़ा है याते थे चाकी भली इससे तो चक्की है कि कम से कम आटा पीस करके हमारा पेट तो भरती है तो इस तरह से आप देखेंगे राजा राम राय ने भी इसका खंडन किया है नानक ने खंडन किया है दादू ने खंडन किया है और भी होंगे जो जिनको पढ़ने से पता लग सकता है लेकिन फिर भी जोर इस बात का देते हैं, नहीं, नहीं सब आर्य समाज ही खंडन करता है मूर्ति पा आर्य समाज को क्यों ठहरा रहा है जिम्मेवार और भी उनको भी तो देखो तो स्वामी जी कहते हैं आगे चल कर के कि इस पर जैमिनी के मत में ब्यासी के मत में और पतंजलि के मत में मूर्ति पूजा ग्रहित नहीं होती यानी पूरा मीमांसा दर्शन का अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष समझ में आता है अध्येता को कि कहीं भी इसमें मूर्ति पूजा का कोई ऐसा सूत्र कोई ऐसी व्याख्या नहीं मिलती कि जिससे ये निकाला जा सके कि साहब यहां से मूर्ति पूजा का समर्थन मिलता है किन्तु सबर स्वामी ने बड़ी दुख भरी अवस्था के साथ ही लिखा है उसका भाव बताता तो पहले मैंने बताया था कि मुझे दुख के साथ लिखना पड़ रहा है कि वेदों में कहीं भी मूर्ति पूजा को समर्थन नहीं है क्योंकि उससे मूर्ति पूजा ग्रह होंगे तो बड़े दुख के साथ लिख रहे हैं बताइए वेद को मान रहे हैं और फिर भी यूं कह रहे हैं बड़े दुख के साथ लिखना पड़ रहा है भाई सीधा सीधा सत्य को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते ये क्यों नहीं कहते कि अज्ञानियों के लिए एक सहारा मान करके चल रहे हैं। वो ऐसा नहीं कहते वो कहते हैं कि बड़े दुख के साथ मुझे लिखना पड़ रहा है जो उसके व्याख्याकार है मानसा दर्शन के और कहते हैं कि व्यास जी के मत में और पतंजलि के मत में इन तीनों ऋषियों के मत में और भी जो ऋषि छूट गए उनके मत में भी कहीं भी मूर्ति पूजा को बल नहीं मिलता कि, कि इससे किसी की मुक्ति हो जाएगी अच्छा मूर्ति पूजा से धार्मिकता भी प्राप्त नहीं होती है आदमी क्या सोचता है कि ठीक है मंदिर में है उसके बाद तो फिर उसका कहीं पता ही नहीं है तो आचरण कैसे सुधरेगा आचरण जब सुधरेगा जब वो उसे चौबीसों घंटे अपने समीप मानेगा कि मैं जहां भी हूं वहीं वो है जहां भी मैं हूं वहीं उसकी सत्ता है मैं कहीं भी हूं किसी भी अवस्था में हूं वो है और उसका आनंद उसका न्याय उसके उसका दया का भाव पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है कहीं भी बैठ करके उसका ध्यान करें जरूरी नहीं है कि हम किसी एक जगह कोई निश्चित करें निश्चित तो इसलिए की जाती है वहां थोड़ा जाकर के मन का जो एकाग्रता का भाव है वो अच्छी तरह से सज जाता है इसलिए एक स्थान बनाते हैं बाकी तो कहीं भी बैठ कर सकते ट्रेन में बैठ के कर ले कहीं भी बैठ कर ले तो कहते हैं कि अर्थात पूर्व मीमांसा शास्त्र योग शास्त्र उत्तर मीमांसा अर्थात वेदांत शास्त्र इनमें तो मूर्ति पूजा का कहीं भी अवकाश नहीं है अब आगे मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ आगे कहते हैं अब कोई ऐसा कहे कि स्मृति ग्रंथ तो में मूर्ति पूजा है और स्मृति को अनुमान से श्रुति मूल तो है तो यहाँ पर टिप्पणी दी है कि स्मृतियों के श्रुति मूलकत्व अनुमान का प्रतिपादन भगवान जैमिनी ने विरोधे तू अनपेक्षम स्याद असती ही अनुमानम इस सूत्र में किया है यानी जो यहां इन्होंने श्रुति को मूल जो स्मृति को कहा है कि वेद के जो अनुकूल है तो वहां उस सूत्र में ऐसा कहा होगा कि श्रुति से भी ज्यादा स्मृति से भी ज्यादा बलवान श्रुति है तो कहते हैं कोई इसको आधार बना करके और ये सिद्ध करते हैं कि स्मृति ग्रंथों में तो मूर्ति पूजा है तो स्मृति ग्रंथों में आजकल हम देखें तो मन स्मृति का ही सबसे ज्यादा यहां पर या समाज में उसका स्मरण लोग करते हैं जैसे माया देवी तो मनुस्मृति को जलाई देती है और किसी को स्मृति को नहीं जलाती और भी स्मृतियां हैं पर मनु स्मृति का विशेष रूप से उसका वो विरोध करती है। जलाती है क्योंकि क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रही है कि इसमें जो कुछ कहा गया है वो बहुत सारा अवैधिक भी है सब कुछ सही नहीं है पुस्तकें सारी सही नहीं होती कई पुस्तकें झूठ झूठ से भरी हुई तो कहते हैं कि उसमें कहीं देख लीजिए तो हो सकता है कि जो मनुस्मृति जो प्रक्षेप युक्त है कहीं उसका वर्णन आ गया हो कहीं कहीं तो मांस का वर्णन आता है मनुस्मृति में कहीं मांस का वर्णन आता है मांस खाओ लेकिन उसको हटाया तो कहते हैं कि उपलब्ध श्रुति में भी मूर्ति पूजा का उपदेश ना हो तो तो भी लुप्त तो श्रुति में मूर्ति पूजा का विधान है ऐसा मानकर मूर्ति पूजा करनी चाहिए कुछ लोगों के ऐसी मान्यता है कि आप कहते हो कि वेद में मूर्ति पूजा नहीं है ठीक है मान ली बात तो उनकी शाखा में होगी अब जो शाखाएं वर्तमान में उपलब्ध है स्वामी जी के समय बहुत सारी शाखाएं उपलब्ध थी इसलिए कह रहे हैं कि अभी भी बहुत सारी शाखाएं उपलब्ध है जब उनमें इस तरह का कोई वर्णन नहीं है तो जो शाखाएं लुप्त हो गई हैं, जो शाखाए आज आज नहीं है किसी कारण से वो नष्ट हो गई तो उनमें कहा से होगा जैसे जैसे इसका उदाहरण इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई गुड़ की डेली है आधा किलो की हम हाँ महंगी चले तो आधा किलो में से कोई 400 सौ ग्राम दर ले गए अब 100 ग्राम बचे अब ये कहे कि 400 ग्राम जो 400 ग्राम जो गुड़ है ना जो 500 की डली थी और 400 ग्राम जो गुड़ था वो तो खट्टा था पर ये मीठा है कोई मीठा है तो सारा ही मीठा है खट्टा है तो सारा ही खट्टा है तो इसी तरह से जो शाखाएं आज नहीं है जब वर्तमान की शाखाओं में मूर्ति पूजा नहीं है तो जो लुप्त हो गई उनमें कैसे होगी उनमें भी नहीं होगी क्योंकि गुड़ होता है तो सारा मीठा ही होता है तो कहते हैं कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि उपलब्ध में मूर्ति पूजा का उपदेश ना हो तो लुप्त मूर्ति पूजा मान, मान करके और उसका ध्यान उपासना करना चाहिए कहते हैं ऐसा स्मृति का संबंध मानकर अनुपस्थित श्रुति का अवलंबन करके उपस्थित ग्रंथों के आधार में जो विचार कर, करना अथवा उसमें गड़बड़ मचाना ये हमें प्रशस्त नहीं देखता स्वामी जी कहते हैं कि प्रशंसनीय बात नहीं, नहीं है कि लोग अपने विचारों के आधार पर अपनी परंपराओं के आधार पर उन चीजों को जबरदस्ती शास्त्रों से सिद्ध करके उसका समर्थन करते हैं कहते हैं कि ये कोई प्रशंसनीय बात नहीं है क्योंकि हमारा जीवन सत्य के लिए है झूठ पे चलने के लिए नहीं है और झूठ पे चल करके आदमी कौन आज तक सुखी हो सका है कोई सुखी नहीं हो सकता आगे भी सुखी नहीं होंगे इसलिए सुख का आधार जैसे सत्य है तो वेदों के सत्य को भी स्वीकारना चाहिए कि वेदों में एक ईश्वर की पूजा एक ईश्वर की उपासना का विधान है और जैसा विधान है उसका कुछ चिन्ह हमें पतंजलि के शास्त्रों से मिलता है कि कैसे उपासना करें क्या विधि होनी चाहिए कैसे उसको प्राप्त करें। तो उस विधि से उपासना करते हैं तो, तो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है या जो ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है उसका हमें पता लग जाता है आगे कहते हैं इन दिनों चार वेद और प्रत्येक वेद की बहुत सी शाखाएं भी उपलब्ध है शाखा भेद फिर कई प्रकार का होता है जो कुछ मूल बीज रूप वेदों में है, वैसा उपलब्ध शाखाओं में तो ना हो किंतु तो लुप्त तो शाखाओं में होगा ये कल्पना संयुक्त नहीं स्वामी जी कहते हैं कि इन दिनों चारों वेद यानी मूल संहिता और फिर प्रत्येक वेद की और भी बहुत शाखाए उपलब्ध है और फिर उनमें भी शाखा भेद है कई तरह का तो स्वामी जी कहते हैं कि अगर कोई ऐसा कहे कि कि जो मूल बीज रूप वेद हैं संहिता उनमें जो कुछ है उनमें जो कुछ है वो लुप्त तो शाखाओं में होगा उनमें जो कुछ है वो लुप्त तो शाखा में होगा फिर आगे आगे कहते हैं कि वैसा उपलब्ध शाखाओं तो में तो ना हो जैसा मूल वेदों में है वैसा जो शाखा है हमारे सामने वर्तमान उनमें तो ना हो किंतु लुप्त शाखाओं में होगा यानी जैसे कोई कहे कि वेदों की संहिता में किसी किसी मंत्र से मूर्ति का समर्थन होता है मूर्ति पूजा का तो कह रहे हैं कि ठीक है जो उपलब्ध शाखा है उनमें तो नहीं है लेकिन जो शाखाएं नहीं है उनमें मूर्ति पूजा का समर्थन हो सकता है तो ऐसे कैसे संभव है जब मूल में ही समर्थन नहीं है तो उसकी शाखाओं में कैसे होगा हाँ पक्षपात से कोई अलग व्याख्या कर दे तो अलग बात है जैसे वो बताते हैं ना कि कहीं शास्त्रार्थ हो रहा था आयुष समाज का और पौराणिक पंडितों का तो उन्होंने क्या मंत्र पढ़ा और कैसे पढ़ा नतस्य प्रतिमा यानी झुकी हुई प्रतिमा नतस् तो उनको फिर कहा गया कि भाई ऐसा तो नहीं है तो ना और तस अलग अलग है और फिर आगे भी नश नाम है जैसा तो यश और तस तो तस् पर तस किसके लिए है यश के लिए और यश किसके लिए है तस के लिए तो यहाँ पर आप न तस् जो पढ़ रहे है वो तो गलत है लेकिन पौराणिक पंडित कब जल्दी से मानने वाले है? तो उन्होंने फिर एक अच्छे भेदपाट करने वाले को वहां पर बुलाया और पौराणिक ही थे बहुत अच्छे धार्मिक विद्वान थे उनको कहा कि पंडित जी आप पढ़िए कैसे पढ़ते हैं इसको तो उन्होंने अलग अलग ढंग से पढ़ दिया ना तो से प्रतिमास्ति और कहा कि मिला हुआ नहीं है जैसे कि हमारे भाई ये कह रहे हैं तो कहते हैं कि सबके सब उस पंडित तो नाराज हो गए की तूने सत्य क्यों कह दिया मतलब सत्य कितना कड़ुआ होता है आदमी सुन नहीं पाता तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है आशुलायन कात्यायन आदि स्रोत सूतकारों को नष्ट शाखाओं में से मंत्र लेते नहीं बना इसलिए अमुक मंत्र नहीं लिए अब ये जो जो स्रोत सूतकारों के जो ग्रंथ है आशुलायन कात्यायन और भी तो कहते हैं कि इन्होंने क्या किया इन्होंने ये किया कि जो शाखाए है, नष्ट हैं पहले उनके समय में रही होंगी कात्यायन आदि के समय में तो उन्होंने मूर्ति पूजा के समर्थन के मंत्र नहीं लिए होंगे जो आश्लान सूतकार हुए हैं कि उनमें भी नहीं कहीं आता है कि मूर्ति पूजा करें तो कहते हैं कि उन्होंने मंत्रों को लिया ही नहीं होगा शाखाओं में तो होंगे लेकिन उन्होंने लिया नहीं होगा क्यों नहीं लिया होगा उसका कारण क्या है लेते अगर मूर्ति पूजा का समर्थन लुप्त तो शाखाओं में है या उनके समय में जो शाखाएं रही होंगी उसमें अगर था तो अपने ग्रंथों में उसका स्थान देते अपने ग्रंथों में स्थान क्यों नहीं दिया तो कहते इससे पता लगता है कि उस समय भी नहीं था लुप्त तो शाखाओं में इसका उल्लेख तो कात्यायन और जो स्रोत सूत्र आती उनमें भी कैसे होगा तो उनमें भी नहीं है तो और आगे कहते हैं कि ऐसा कहीं भी कहते नहीं सुना और शास्त्र व्यवस्था के लिए स्मृति अवलंबन करना चाहिए ऐसा भी उनका कहना नहीं था और वो जो कात्यान जो जो स्रोत सूत्रकार हुए हैं उनका भी ऐसा कहना नहीं था कि स्मृति को मुख मान करके चलना चाहिए तो कहता है कि हमारा भी यही कहना है जो स्रोत आदि सूत्रकारों का मत है वही मेरा भी मत है कि पूर्व मीमांसा योग और उत्तर मीमांसा इन शास्त्रों को कृपा कर लगाओ अब विचार कर देखो स्वामी जी कहते हैं की पूर्व मीमांसा योग और उत्तर मीमांसा इन शास्त्रों में बहुत सारे सूत्र है तो किसी भी सूत्र को आप इस तरह से उनकी व्याख्या करके दिखाओ कि जहां से ये पता चलता हो कि भाई यहां पर शिव जी की मूर्ति की उपासना का वर्णन है तो मुश्किल है दिखाना क्योंकि कहीं ऐसा कुछ है ही नहीं इसका इससे क्या पता लगता है कि ये जो मंदिरों को बनाने की और उनमें मूर्तियों को स्थापित करने की जो परंपरा चली है वो महाभारत के बाद चली है मंदिर बनाकर उसमें मूर्ति स्थापित करना स्वामी जैसा कहते हैं कि जैनियों से चली है अब जैनियों को कितने वर्षों तो के लगभग ढाई तीन हजार वर्ष हो गए उनको तो कहते वहां से इसकी शुरुआत हुई और इसकी शुरुआत केवल अपने देश में नहीं हुई इसकी शुरुआत हुई तो इसका तो इसका विस्तार इतना हुआ कि आज भी बताते हैं कि ईरान इराक और सऊदी अरब आदि देशों में वहां जब खुदाई चलती है पुरातत्व तो विभाग की तो वहां भी पुराने पुराने मतलब मूर्तियों के खंड या मूर्तियां और कई लोग हवन करते होंगे तो हवन कुंड भी निकलते हैं अग्निहोत्र का वो सारा स्थान निकलता है इन देशों में और कई जगह मंदिर भी है जैसे बगदाद में अग्नि बाकू कोई अग्निदेव का मंदिर है वहां पर यूरोप में भी है इंग्लैंड में भी है लेकिन वो ईसाई मत के फैलने के बाद फिर धीरे धीरे उनको हटाते चले गए फिर भी कहीं ना कहीं कोई न कोई चिन्ह मिल जाते हैं, तो इससे पता लगता है कि ढाई तीन हजार वर्ष से जब इसका आरंभ हुआ तो फिर इसकी गति यहीं तक नहीं रुकी वो गति बढ़ती चली गई और आज भी वो गति बढ़ती चली जा रही है तो इस विषय को भी समाप्त करते हैं बाकी चर्चा का शादी